गीता तत्व चिंतन लभंते ब्रह्म निर्वाणम 250 दुख का कारण विषय भोग यहाँ पर इंद्री विषयों के सहयोग से उत्पन्न होने वाले भोगों के लिए दो विशेषण लगाए गए हैं दुख योनय है एवं आद्यंतवंतः दुख योनि का तात्पर्य है दुख को जन्म देने वाला दुख का कारण आद्य आद्यंतवंत वह है जिसका प्रारंभ हो और नाश भी इंद्रिय भोगों का प्रारंभ और नाश सहज ही समझ में आता है इंद्रियां जब तक अपने विषयों के संसर्ग में रहेंगी सुख की संवेदना को जन्म देंगी यह भोग का प्रारंभ है पर यह संसर्ग हरदम नहीं रहता संसर्ग के टूटते ही संवेदना का क्रम भी टूट जाता है यही भोग का अंत है तो इंद्रिय संस्पर्श से उपजने वाला कोई भी भोग क्यों न हो उसका जैसे प्रारंभ है वैसे ही उसका अंत भी है ऐसे अनित्य भोगों के पीछे क्यों दौड़ना जब हमें आत्मा का शाश्वत सुख नित्य प्राप्त है हम अनित्य सुख के पीछे भागकर उसे पकड़ तो पाते ही नहीं उल्टे जो नित्य और हमारा अपना सुख है उसे भी गवा बैठते हैं फिर ये संस्पर्शज भोग दुख के हेतु भी हैं रसना के द्वारा मैं स्वाद का सुख लेता हूँ कितनी देर ले सकता हूँ तब तक जब तक मेरा पेट भर जाता नहीं पेट भरने से कितनी देर ल, के पेट भरने में कितनी देर लगती है आधा घंटा या अधिक हुआ तो एक घंटा फिर उसके बाद रसना से अपनी प्रिय वस्तु का भोग करने की बात तो दूर मैं आँखों से भी उसकी ओर नहीं देख पाता मुझे उपकाई आने लगती है रसना का वही भोग मेरे लिए अब दुख का हेतु बन गया हमारे हर इंद्रिय भोग पर यही बात लागू होती है फिर इंद्रियों और विषयों का संपर्क हमेशा सुख की संवेदना को ही जन्म नहीं देता चक्षु से अपनी प्रिय वस्तु को देखकर जैसे हम प्रसन्न होते हैं वैसे ही अप्रिय वस्तु को देख दुखी भी हो जाते हैं अतः हमारी वह प्रसन्नता भी ठिकाऊ नहीं है वही कुछ देर बाद दुख में बदल जाती है क्योंकि इंद्रिय के संसर्ग तो टूटता ही है इस भांति तरह तरह से विवेचन करके हम एक ही सत्य पर पहुँचते हैं कि विषय भोग नश्वर और दुख के है हेतु हैं ऐसा जानकर बुद्धिमान और विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमते सामान्य व्यक्ति ऐसी विवेचना नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बुद्धि जड़ होती है और उस पर इंद्रियों की पकड़ गहरी होती है बुधह विवेकी बुद्धिमान पुरुष ही ऐसी विवेचना करने में समर्थ होता है क्योंकि सूक्ष्म बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति ही विवेक का आश्रय ले पाता है और इस प्रकार भोगों के आकर्षण से अपने को ऊपर उठा लेता है भगवान भाष्यकार बुध शब्द की व्याख्या करते हुए लिखते हैं बुधो विवेकी अवगत परमार्थ परमार्थतत्व अत्यंत मूढ़ाणाम एव विषय रति दृश्यते यथा पशु भी पशु प्रभृतीना बुद्धिमान वह है जो परमार्थतत्व को जानकर विवेकशील हो गया है क्योंकि अत्यंत मूढ़ पुरुषों की ही पशु आदि की भांति विषयों में प्रीति देखी जाती है शक्नोति तिहव यह सोढ़ुम प्राक शरीर में मोक्षणाद काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त ससुखी नर जो पुरुष अपने शरीर के नाश से पूर्व इस जीवन में ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहने में समर्थ है वही योगी है और वही सुखी है